श्री रामकृष्ण भावधारा श्री रामकृष्ण संघ आदर्श एवं वैशिष्ट संघनायक नायक स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद एक महायोगी थे उनका अंतर्मुखी मन स्वाभाविक रूप से समाधि में निमग्न रहना चाहता था श्री रामकृष्ण के पूछने पर उन्होंने सुखदेव की तरह निरंतर समाधि रहने की इच्छा व्यक्त की थी इस पर उनकी प्रार्थना करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा था कि निर्विकल्प समाधि में विलीन हो पड़े रहना उनके जैसे उच्चतम अधिकारी के लिए अत्यंत तुक्ष बात है सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना तथा जीवंत जागृत ब्रह्म की सेवा रूप आराधना करना उससे भी श्रेष्ठतर अवस्था है श्री रामकृष्ण चाहते थे कि वे स्वयं की मुक्ति मात्र की इच्छा न करके एक वट की तरह संसार के असंख्य दुख संतप्त लोगों को आश्रय प्रदान करें अपने तिरोधान के पूर्व श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद में अपनी शक्ति संचार का एक प्रकार से जगत कल्याण के, के लिए उन्हें बाध्य किया था श्री रामकृष्ण के तिरुधान के बाद स्वामी विवेकानंद ने परिव्राजक के रूप में भारत का भ्रमण किया और जन साधारण की गरीबी एवं अज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से परिचय प्राप्त किया उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि जिस ब्रह्म का वे आँखें बंद करके ध्यान करना चाहते थे वही दरिद्र पीड़ित रोगी अज्ञानी भारतवासी के रूप में सर्वत्र विद्यमान है इसीलिए वे कह उठे थे, थे कि मानव देह की भगवान का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है एवं मानव ही मानव की सेवा ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ पूजा है रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की विश्व को जो महती देन है वह है यह शिव ज्ञान से जीव सेवा रूपी युग धर्म राम तो विवेकानंद के जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था श्री रामकृष्ण के सर्वसंताप हरी शांतिदायक कल्याणकारी संदेश का विश्व प्रचार करना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी लेकिन उन्होंने यह भी अनुभव किया था कि घोर तमोगुण में डूबे भारतवासी उस उदार एवं उच्चतम आध्यात्मिक संदेश को सही ढंग से समझ नहीं सकेंगे इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है रजोगुण उसके बाद ही सत्वगुण का उद्रेक हो सकता है अतः स्वामी जी ने भारत में सेवा कार्यों का सूत्रपात किया लेकिन रजोगुण बहुल पाश्चात्य देशों में उन्होंने लोक हितार्थ वेदांत का प्रचार किया रामकृष्ण मिशन के आध्यात्मिक आदर्श को स्वामी जी ने मिशन के प्रतीक चित्र के माध्यम से प्रकट किया है चित्र के मध्य स्थित हंस परमात्मा का प्रतीक है तरंगाई सागर कर्म योग का कमल भक्ति योग का उदयन मुख सूर्य ज्ञान योग का तथा चित्र को अव कर रहा सर्वप्रसाद योग का प्रतीक है ज्ञान भक्ति कर्म एवं राजयोग द्वारा आत्मा के ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है यही इस चित्र का अर्थ है इन चारों योगों का पूर्ण एवं संतुलित विकास श्री रामकृष्ण में हुआ था एवं यही रामकृष्ण मिशन का आदर्श भी है अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद रामकृष्ण मिशन के आदर्श एवं उद्देश्य निर्धारित करने एवं उसकी विधिवत प्रतिष्ठा करने के बाद स्वामी विवेकानंद अधिक दिन जीवित नहीं रहे उनके लीला स्मरण के बाद संघ के संचालन का भार स्वामी ब्रह्मानंद जी या राजा महाराज पर आ पड़ा वसुता स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ही स्वामी ब्रह्मानंद जी को मिशन के अध्यक्ष पद पर आरूढ़ कर दिया था और रामकृष्ण मिशन का सबसे अधिक विस्तार राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद के अध्यक्षता काल में ही हुआ रामकृष्ण मिशन का जो रूप हमें आज दिख रहा है उसके निर्माण में राजा महाराज का बहुत बड़ा हाथ है स्वामी जी तो सैद्धांतिक रूप रेखा देख चले गए उन्हें आदर्शों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का उन्हें कार्य में परिणित करने का महत कार्य राजा महाराज को ही करना पड़ा था राजा महाराज एक महान आध्यात्मिक शक्ति एवं संपदा संपन्न महापुरुष थे स्वयं स्वामी विवेकानंद उन्हें स्पिरिचुअल डायनेमो कहते थे उन्होंने दीर्घ बीस वर्षों तक मिशन के सेवा कार्यों को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करने का और स्वामी विवेकानंद द्वारा जागृत किए गए रजोगुण को संयत कर उर्धगामी करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था स्वामी जी एम राजा महाराज की कार्यप्रणाली में आपात विरोधा पास प्रतीत होता है स्वामी जी कर्म योग पर बल देते थे तो राजा महाराज ध्यान जप आदि पर इसका कारण यह है कि बिना साधना के कर्म को कर्मयोग में परिणत नहीं किया जा सकता बिना आराधना के कर्म को सही दृष्टिकोण से करना संभव नहीं है जब तक कर्म हमारे लिए कर्म ही है पूजा में परिणत नहीं हुआ है तब तक पृथक रूप से पूजा एवं उपासना की आवश्यकता है अन्यथा कर्म चित्त शुद्धि का कारण न होकर अहंकार की वृद्धि एवं बंधन का कारण बन जाता है अतः संघ के सदस्यों के लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी का निर्देश था कर्म प्रारंभ करने के पूर्व भगवान को याद करो कर्म के बीच भी यही करो और कर्म के समाप्त होने पर भी भगवान को याद करो स्वामी ब्रह्मानंद की दूसरी विशेषता यह थी कि वे संघ की विभिन्न समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान खोजते थे जो अधिक स्थायी हुआ करते थे एक बार मिशन के एक बड़े सेवा सेवाश्रम में कार्यकर्ताओं के दो दलों में मनमुटाव के कारण एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसका समाधान स्वयं स्वामी तुरानंद जी एवं स्वामी शारदानंद जी भी नहीं कर सके थे आखिरकार समस्या राजा महाराज के सामने रखी गई उन्होंने उस मिशन केंद्र में स्वयं जाकर समस्या की बात तक उठाए बिना आध्यात्मिक उपदेशों भजन कीर्तन एवं ध्यान जब द्वारा एक ऐसे आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया कि समस्या अपने आप बिना किसी प्रयत्न के समाप्त हो गई स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था वह था अपने व्यक्तिगत संरक्षण एवं मार्गदर्शन में कुछ संन्यासियों को श्रेष्ठतम आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान कर मिशन के उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं के रूप में तैयार करना कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए उपयुक्त है इसका अंकन करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी उनके द्वारा प्रशिक्षित इन वरिष्ठ संन्यासियों ने मिशन के अनेक महत्वपूर्ण केंद्रों का कई वर्षों तक सुचारू रूप से संचालन किया था मठाध्यक्ष स्वामी प्रेमानंद अत्यंत शुद्ध सत्व प्रेम में महापुरुष स्वामी प्रेमानंद जी या बाबूराम महाराज श्री कृष्ण के एक ईश्वर कोटि के अंतरंग शिष्य थे अध्यक्ष होते हुए भी स्वामी ब्रह्मानंद जी अधिकांश समय बेलून मठ से बाहर ही रहते थे एवं ब्रह्मचारियों के रूप में मठ मठागत नवीन युवकों के प्रशिक्षण का भार स्वामी प्रेमानंद जी पर ही पड़ता था वे ब्रह्मचारियों से जितना प्रेम करते थे उतना ही उन लोगों से कार्य करवाते में कठोर भी थे उनके प्रशिक्षण की विशेषता यह थी कि वे मठ के सभी कार्यों को श्री राम कृष्ण के कार्य भगवत आराधना के कार्य के रूप में करने की प्रेरणा देते थे बाबू राम महाराज की वाणी एवं कार्यों से यह स्पष्ट प्रतीत होता था मानो मठ के प्रत्येक धूलिकड़ में परमात्मा विद्यमान है झाड़ू लगाना पानी भरना तरकारी काटना आदि से लेकर पूजा करना स्वाध्याय ध्यान जप करना ये सभी कार्य प्रभु के ही है प्रभु के निमित्त ही किए जा रहे हैं यह भाव उनके व्यक्तित्व से निर्जरित होता था तथा तो अन्य संन्यासियों में संचारित भी होता था सभी प्रेमानंद ने जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया वह था भक्त सेवा वे मठ में आए सभी भक्तों अतिथियों अभ्यागतों का हार्दिक स्वागत करते उन्हें भोजन कराते एवं उनसे प्रेमपूर्ण संभाषण करते थे श्री रामकृष्ण के मठ में आने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह श्री रामकृष्ण का भक्त हो अथवा सैर सपाटे के लिए आया यात्री हो अथवा उत्सुकता व समय बेसमय मठ में टपक पड़ा कोई अजनबी ही क्यों न हो सभी उनके लिए सेव्य थे उनके इस आंतरिक प्रेम सेवा से न जाने कितनी ही अभ्यागतों का हृदय परिवर्तन हुआ था एवं मठ एवं वे मठ के शुभचिंतक एवं भक्त बन गए थे संघ सचिव स्वामी शारदानंद स्वामी शारदानंद जी एक अत्यंत शांत प्रकृति के धीर स्थिर गंभीर महापुरुष थे वे किसी भी विषम परिस्थिति में विचलित नहीं होते थे उन्होंने श्री रामकृष्ण से प्रार्थना की थी कि उन्हें सर्वत्र संसार के सभी प्राणियों में ब्रह्मदर्शन भगवत दर्शन हो सके उनकी दूसरी विशेषता यह थी कि वे संसार की सभी नारियों में माँ जगदम्बा को देखने में समर्थ हुए थे ये दो आध्यात्मिक मनोभाव उनके रामकृष्ण मिशन के, के विशेष देन हैं स्वामी शारदानंद नजी को उनके सेवा भाव एवं शांत प्रकृति के कारण स्वामी विवेकानंद ने संघ के सचिव पद के लिए विशेष रूप से चुना था उनके लिए सन्यासी होते हुए भी माँ शारदा के परिवार के सदस्यों की सांसारिक समस्याओं का समाधान करना जैसे राधु का विवाह माँ के लिए भूमि करके भवन निर्माण से लेकर रामकृष्ण मिशन के संचालन से संबंधित सभी कार्य भगवत आराधना ही थे अत्यंत व्यस्तता के बीच एवं कोलाहल में वातावरण में भी वे शांत बने रहते थे किसी भी संस्था के संचालन के लिए यह गुण अत्यंत आवश्यक है वे कभी भी मठ के छोटे से छोटे सदस्य पर अपने पद का दबाव डालने का प्रयत्न नहीं करते थे बल्कि प्रेम एवं विनम्रता विनम्रतापूर्वक अपने आदेश का पालन करने को बाध्य करते थे स्वामी शारदानंद जी के कार्यकाल में रामकृष्ण मिशन को एक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा था रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के आध्यात्मिक संदेश से प्रभावित हो तत्कालीन बंगाल के कई क्रांतिकारी आतंकवादी युवक संघ में योगदान करते थे इससे उस समय के अंग्रेज सरकार को यह भ्रम हो गया कि रामकृष्ण संघ क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित करता है भारत के तत्कालीन गवर्नर ने अपने एक भाषण में इसका उल्लेख किया जिसका परिणाम यह हुआ कि लोग मठ में आने से घबराने लगे लोगों ने परामर्श दिया कि शासन के कोप से बचने के लिए उन युवक सन्यासियों को मठ से निकाल दिया जाए जो पूर्व जीवन में क्रांतिकारी थे लेकिन एक बार जिसे आश्रय दिया है उसे कैसे निकाल दें विशेषकर ऐसी स्थिति में जब त्याग एवं सेवा का जीवन व्यतीत कर भगवान लाभ करना चाहते थे स्वामी शारदानंद जी ने माँ शारदा से इस विषय में परामर्श लेकर लॉर्ड साहब गवर्नर से स्वयं भेंट कर उन्हें वस्तु स्थिति एवं मिशन के वास्तविक स्वरूप तथा उद्देश्य को समझाया एवं उन्हें अपने वक्तव्य को वापस लेने के लिए बाध्य किया उपसंहार उपर्युक्त विवरण से पाठकों को रामकृष्ण मिशन के आध्यात्मिक स्वरूप को समझने में कठिनाई नहीं होगी रामकृष्ण संघ के उद्देश्य एवं लक्ष्य आध्यात्मिक है उसकी कार्य आध्यात्मिक है एवं उसका समग्र स्वरूप ही आध्यात्मिक है उसका प्रत्येक सदस्य जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है एवं इसी प्रयत्न के अंग के रूप में वह सभी प्राणियों की भगवत बुद्धि से सेवा से करने का प्रयत्न करता है वह इस प्रयास में कर्मयोग राजयोग भक्ति योग एवं ज्ञान योग इन चार योगों में से एक अनेक या सभी का अनुष्ठान करता है अपनी साधना के साथ ही साथ वह श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का जिनका वह स्वयं पालन करने का प्रयत्न करता है प्रचार प्रसार भी करता है जिससे संसार के समस्त लोग शांति प्राप्त कर सके समाज कल्याण के विभिन्न कार्य जो लोगों को दिखाई देते हैं वे इन सभी सन्यासी साधकों की साधना के गौर उप परिणाम मात्र हैं रामकृष्ण मिशन के आध्यात्मिक स्वरूप को समझने पर भारत के आध्यात्मिक एवं भौतिक पुनरुत्थान में उसकी भूमिका भी समझी जा सकती है